गुण तो का मतलब उनके अनुसार क्या है त्रिगुण ही प्रकृति का स्वरूप है त्रिगुण ही इसका मतलब क्या है कि ये तीन गुण हैं और तीन गुण ही क्या है अब उनकी परिभाषा है, है कि तीनों गुणों की सामयावस्था को क्या कहते हैं हाँ प्रकृति यह प्रधान कहते हैं और जब उसमें गुणों में वैषम्य होता है तो वो जगतिकारण बन जाती है ऐसा तो तीनों गुण ही प्रकृति है तीनों गुणों से अतृत प्रकृति और ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है और त्रिगुणात्मक प्रकृति से जो पदार्थ उत्पन्न होंगे जो संसार उत्पन्न होगा वो कैसा होगा त्रिगुणात्मक और त्रिगुण जैसे सभी पदार्थ त्रिगुणात्मक हैं, घटपट भी त्रिगुण है तो त्रिगुण से घटपट को अलग कर सकते तो कहते हैं त्रिगुण ही स्वरूप है अब विशेषता तो इसमें क्या कहते हैं प्रकृति गुण समूढ़ के गुण तो प्रकृति त्रिगुण स्वरूप नहीं है बल्कि त्रिगुण प्रकृति के हैं त्रिगुण अब देखो आप पृथ्वी की गंध को पृथ्वी से अलग कर सकते हैं तो फिर इसका क्या मतलब है कि गंध पृथ्वी एक हो जाएगी गंध का पृथ्वी कही जाएगी ने। ने? पट के रूप को पट से अलग कर सकते हैं तो क्या है कि पट और रूप एक हो जाएगा क्या जो अप्रथ सिद्ध विशेषण होता है उसको अलग नहीं किया जा सकता है अलग ना करने से वो द्रव्य का स्वरूप होता है ऐसा कोई कुछ मतलब नहीं होता बता दीजिए थोड़ी हाँ तो यहाँ कहते हैं त्रिगुण का आश्रय है तो सांख तो जो है वो गुण दुन, गुणों को ही प्रकृति कहते हैं इसलिए गुणानाम शब्द का प्रयोग किया मतलब त्रिगुणत्मक प्रकृति का साधकों ने ये इंद्रिय बुद्धि को कहते हैं बुद्धि भी त्रिगुण है ना बुद्धि त्रिगुण है की गुणों का ही कर संसार का कर्तृत्व जगत कर्तित्व सांख मत में किसमे है प्रकृति का है ना और जो दृष्टि कर्तव्य हो रहा है ना शरीर में वो कौन करता है दुखी है ना वो कौन है जैसे जगत की रचना की इसमें की तो आजकल जो स्नान से पढ़ाया जाता है ना ये ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखित स्नान के कार्य का इसको मानकर चलते है तो इसमें प्रधान ही करता है प्रधान प्रकृति ईश्वर ईश्वर की तो चर्चा इसमें है नहीं तो करता है? कौन है प्रकृति कौन ये जो मूल प्रकृति है ना तो सृष्टि के पहले बुद्धि है क्या तो फिर कौन करता है जब कहेंगे ये कहेंगे बेदांती कहेंगे ब्रह्म करता है उसमें किसको करता कहेंगे और जो संसार अवस्था में जब कहते हैं ना कि जीव करता है तो उसमें वो किसको करता कहेंगे फंख वाले तो बुद्धि तब बुद्धि को करता कहेंगे ठीक है ये भोक्ता वो कहते हैं पुरुष को कर्ता बुद्धि है भोक्ता पुरुष है लेकिन भोक्त भी पुरुष में कल्पित है क्योंकि पुरुष को वो भी निर्धर्मक मानते हैं पुरुष को तो बुद्धि उपाधि से उसमें भोकृत्व या ज्ञात भी कैसा है उसमें कल्पित है किसमें पुरुष में हाँ जो उसमें कल्पित है तो वास्तविक पुरुष नहीं हो गया और यह बात बताई गई थी की ब्रह्म सूत्र में प्रधानता से शांत का खंडन किया जाता है और तो वहाँ पर दो अधिकरण है एक क्या है कर्ता साक्षात्व अधिकरण में है और ज्ञाकरण में है? सूत्र है इसके द्वारा ब्रह्म सूत्र में आत्मा को कर्ता भोक्ता सिद्ध किया गया कर्ता और ज्ञाता सिद्ध किया गया है तो इसका क्या मतलब है कि वो ये वेदांत मत है और सांख्य का खंडन करके कर्ता भोक्ता माना गया है कर्ता ज्ञाता माना गया तो वही वेदांत के मान्य है अब सांख्य का खंडन करे और फिर खुद वही मान ले तो वेदांत मत नहीं हुआ ये बात ध्यान रखना वेदांत मत वही है जो जोगी तो परम सूत्र में कहा जाता है उसको छोड़कर नहीं, नहीं है अब पूजा पाठ करने से नहीं होता है यदि कोई कहे वेद मत नहीं है बोले इनके यहाँ खूब पूजा होती है भगवान की वैदिक है अब आपको पता होना चाहिए बौद्धों में भी खूब पूजा है लंका से एक बार एक बौद्ध आया था करीब बीस साल हो गया बाईस साल गंगा खाना रुका था यहाँ आजकल भगवानी रहता है नाम जो कुटिया ना गुड़िया रहता ना उन पर समझल वो यहाँ स्नान करता है स्नल के रोज उसका नाम हुआ नहीं है पुराना नया नाम नहीं जानते एक लंका का एक बौद्ध साधु रुका था दिन रहा दो महीने तो बौद्ध है का वो पंडित था वहाँ पढ़ाता था बहुत बड़ा विद्वान था बौद्ध शास्त्र का हमने पूछा अनुभव में कैसा है ये आता है तब तो बोला अनुभव भी छोड़ो अभी उसने अपनी संस्कृति बताई की वहाँ जब पूजा वो स्वाध्याय शुरू होता है ना बालकों का तो पहले सरस्वती की और गणपति की पूजा होती है बौद्ध देश की बात कर रहा है सरस्वती की और गणपति की पूजा होती है हिंदू धर्म हो गया अभी तिब्बत में हर्षानंद रहे थे अभी उनका फोन आया था वो चाइना तिब्बत जापान कई देश की यात्रा करके आए तो बता रहे थे कि ये दर, वहां की इधर देश तिब्बत की राजधानी लिहासा गए तो लहसा क्या है की वो बौद्ध बौद्ध देश है तिब्बत बौद्ध देश है और वहां पर जो दलाई लामा का पुराना राजभवन है तो जिसमें आते थे तो वो देवी को प्रणाम करते आते थे देवी देवताओं की चर्चा कोई बहुत शास्त्रों में है अच्छा तो प्रणाम करके आते थे उसको श्री देवी कहते हैं तो उन्होंने बताया कि वो तो लक्ष्मी है जिनको देवी कहते हैं लक्ष्मी देवी हैं। उनको हमेशा बहुत राजा प्रणाम करके ही वहाँ पर आएगा और सभी हिन्दू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं सबकी पूजा होती है वो बता रहे थे वहाँ तो अब यदि पूजा होने से यदि क्या है कि जो बौद्ध सिद्धांत है भले पूजा करना अच्छी बात है और पूजा करते हैं तो वो वो स्वयं पूजते हैं लेकिन बौद्ध सिद्धांत वैदिक मत के अनुभव है क्या तो इन मंदिरों में कोई पूजा पाठ करते देख करके भक्ति करते देख कर बोले तो, तो फिर क्या है सिद्धांत तो नहीं ना बैठक वैदिक ये यही समझ गए ना अब जो लोग जाते हैं कैलाश मानसरोवर तो ये परिक्रमा कुछ कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते कैलाश पर्वत की और बौद्ध लोग साष्टांग परिक्रमा करते लेट करके उसकी महादेव का निवास स्थान है तो इससे क्या हुआ शंकराचार्य ने देवी का स्थगन किया है भगवान का किया है ठीक है बहुत लोग भी स्तमन करते हैं, तो उससे क्या हुआ उससे क्या हुआ बात तो सिद्धांत की चल रही है ना सिद्धांत कैसा है इसकी? जो लोग तो ऐसा बोल लेते हैं, उन्होंने स्तमन किया है स्तमन करते है स्तमन करना तो अच्छी बात है सिद्धांत तो वेद दे... मतलब वेद के अनुरूप नहीं हुआ ना पूजा पाठ करने को कोई सिद्धांत माना जाता है ये तो कर्म माना जाता है इनका तो अब आप देखेंगे तो है ना कुछ गुणों का ही कर कुछ केचित किसका करता है? आउ। का। और केचित के अहुक्रिया का तो कुछ विलक्षणता व्योत करने के लिए क्यों ऊपर वेदांत मत चला है ज्ञाता उत्ता है वो करता भोक्ताचा उत्तम भोगती और ये वेदांत मत से ऐसी विलक्षण है ना तो तू सब जो आता है विलक्षणता को सूचित करने के लिए किन्तु कुछ लोग गुणों का एक तो है आत्मा का नहीं ऐसा कहते हैं है ना तन्ना मतलब हुआ कथन उचित नहीं, नहीं, नहीं हुआ मत उचित नहीं है क्योंकि तथा सती का अर्थ है की गुणों का होने पर गुणों का करतृत्व होने पर आत्मा का तो और भोक्तृत्व सिद्ध नहीं होगा आत्मा का शास्त्र वस्त और भोक्तृत्व सिद्ध शास्त्र होता है शास्त्र के अधीन रहने वाला अथवा शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला शास्त्र के अनुसार शास्त्र होता है प्रोह प्रवक्ता करता है प्रवृत्ति का है ना स्वर्ग काम हुआ तो स्वर्ग का स्वर्ग चाहने वाले मनुष्य की क्या होती है इस वाक्य को सुनकर के प्रवृत्ति होती है याद करने में स्वर्ग काम ये इस वाक्य को सुनकर के मनुष्य की स्वर्ग के साधन याद करने में प्रवृत्ति होती है पता ही ना लोग कहते प्रवृत्ति किसकी होती है कर्मी की होती है अरे आत्मावार मंतव्यो नहीं इसके द्वारा किसकी प्रवृत्ति होगी इसके लिए ये मुमुक् के लिए चेतन अरे चेतन तो वहाँ भी है स्वर्गीय के साधन में वहाँ भी चेत क्या है कि चेतन ही लगेगा लेकिन वो चेतन कैसा है कर्मी कर्मी होगी और ये कैसा है है ना तो वहाँ भी चेतन लगता है, पर वो है, रहा है? तो मुमुक् के लिए भी शास्त्र करते हैं तो अब देखना तो शास्त्र कैसे प्रवर्तक होता है शास्त्र कैसे प्रवृत्ति का जनक होता है शास्त्र अपने अर्थ का बोध करा करके प्रवर्तक होता है यदि अर्ध का बोध न हो तो किसी की प्रवृत्ति होगी है? तो शास्त्र अपने अर्थ का बोध करा के प्रवृत्ति का जनक होता है तो किसकी प्रवृत्ति का जनक होगा जिसको चीवो अर्थ का बोध कराएगा, जिसको से जिसको अर्थ का बोध होगा उसी की प्रवृत्ति होगी तो अर्थ का बोध जड़ को हो जाएगा किसको बोध होगा तो चेतन की प्रवृत्ति होगी बात है इस और यदि ऐसा मान लिया जाए की क्या है कि जड़ को करता माना जाए तो फिर क्या है कि चेतन ये चेतन का शास्त्र तो सिद्ध होगा क्यों सिद्ध नहीं होगा क्योंकि एक नट्ट शास्त्री करते गुणों का ही कर्तित्व मानने पर आत्मा का शास्त्र अस्त्र तो सिद्ध नहीं होगा किसका शास्त्र तो सिद्ध नहीं होगा आत्मा का शास्त्र अस्त्र तो कब सिद्ध होता है जब इसका कर्ता मान लिया जाए है ना और दूसरी बात क्या है कि गुणों को तो बोध नहीं कराया जा सकता है जब बोध नहीं कराया सकते हैं तो वो करता भी नहीं बन सकते हैं फिर भी यदि कोई दुराग्रह से उनको माने क्या है जड़ को बोध नहीं कराया जा सकता ऐसे कर्ता भी नहीं बन सकता फिर भी दुराग्रह से यदि कोई उनको कर्ता माने तो कहते हैं चेतन का चेतन जीव का शास्त्र तो सिद्ध नहीं होगा पर शास्त्र तो किसका है चेतन का किसका है और चेतन में क्या है कि जो हिंसा आदि जो पाप करु में लगे रहते हैं तो उनके लिए शास्त्र का विजन से जो रात दिन जो है ना क्या जो घोर तामसी व्यक्ति है शास्त्र का सम्मान करते ही नहीं है उनके लिए उनके उनके प्रति प्रवर्तक होंगे शास्त्र सात्विक व्यक्ति के प्रति समझदार के प्रति सभी कहते हैं ज्ञानमान है उनके लिए शास्त्र है पता ही समझ अच्छा जी तो ऐसा होने पर आत्मा का शास क्या नहीं होगा शास्त्र वस्तु और क्या नहीं होगा भोक्तृत्व क्योंकि कर्ता ही भोक्ता होता है तो यदि गुणकर्ता हो जाएंगे तो आत्मा भोक्ता बन पाएगा भोक्ता नहीं बन पाएगा ठीक है भोक्ता होंगे तो भोक्ता हो पाएगा तो उसको भी करता मानना चाहिए और, और क्या है कि ध्यान देना गुण जो है ना गुणों को बोध कराया जा सकता है जब गुणों को बोध नहीं कराया जा सकता है तो गुण शास्त्र होंगे शास्त्र अनुसार आचरण करने वाले होंगे हाँ नहीं होंगे ना तो फिर शास्त्र तो ये शास्त्र तो कब हो पाएगा इसका चेतन का जब चेतन का कर्तृत्व मानिए तो चेतन का क्या हो जाएगा शास्त्र वस्तु बताए होंगे लगाना कुछ गुणों का ही कर आत्मा का नहीं ऐसा कहते हैं उचित नहीं है क्योंकि इसका इसका सांसारिक प्रवृत्ति सुसारिक प्रवृत्तियों में मतलब सांसारिक कार्यो के करने में आत्मा का कर्तृत्व आत्मस्वरूप के कारण नहीं है सांसारिक कर्मो के करने में आत्मा का कर्तृत्व स्वरूप के कारण किंतु किसके कारण है गुणों के संसर्ग के कारण जीगे जीगे है गुण मतलब ये त्रिगुणात्मक ना? किंतु किसके कारण है गुणों के संसर्ग के कारण किसने किसके प्रति सांसारिक कर्मों के करने में किसका करतृत्व स्वरूप के कारण नहीं है किंतु किसके कारण है गुणों के संसर्ग के कारण किसका कर्तित्व है और किसने किसने सांसारिक कर्मो के सांसारिक कर्मों के करने में सांसारिक प्रवृत्तियों में या सांसारिक कर्मों के करने में सांसारिक प्रवृत्तियों में अथवा सांसारिक कर्मों के करने में आत्मा का कर्तृत्व स्वरूप के कारण नहीं है किंतु गुणों के संसर्ग के कारण है के <ownership> है ना तो आत्मा का कर्तृत्व तो स्वाभाविक है स्वरूप के कारण है किसमें यानी आत्मा का कर्तव स्वरूप के कारण है या स्वाभाविक है किसके करने में बता सकते हैं दुण दुण दुण दुण दुण। का अंधो करने में ब्रह्म का अनुभव करने में आत्मा का कर्तव्य स्वाभाविक है ईश्वराधीन तो अच्छा और आत्मा का कर्तव्य तो किसके अधीन है ईश्वर के अधीन है किसके अधीन है ईश्वर के अधीन है इस पुस्तक में देखेंगे थोड़ा परमात्मा अधीन कर्तित्व मिल सकता है आपको मिल जा हमको बता दीजिए पचास कर देखिए जी को परमात्मा अधीन कर देखेंगे जीवात्मा का कर्तृत्व परमात्मा के अधीन है किसके अधीन है हाँ या श्रुति प्रमाण से सिद्ध होता है यह ब्रह्म सूत्र है परात तू तुपी है ना परात करते पराधीनात्म पर के अधीन पराग का क्या है कर के अधीन है मतलब तो परमात्मा से किससे है? परमात्मा से या परमात्मा के अधीन है क्या जीव का आत्मा का अंता प्रविष्टा शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा सर्वात्मा कौन है परमात्मा सर्वात्मा कौन है और सर्वात्मा का लक्षण स्वयं श्रुति करती है क्या अंता प्रविष्टा शास्त्र जना नाम की जना नाम अंता प्रविष्टा कि सबके अंदर प्रविष्ट होकर शासन करने वाला अंदर प्रविष्ट होकर तो आत्मा कुछ नहीं करता, से, नहीं। कुछ नहीं करता से सिद्ध नहीं है परमात्मा कुछ नहीं करता से नहीं है तो कि अंदर प्रवेश करके वही सब कुछ कर रहा है उसके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है बता ही समझ में परमात्मा यही सब करता है की अंदर प्रविष्ट होकर के शासन करने वाला कौन है परमात्मा और रही बात जो अपनी आत्मा ना जीवात्मा ये किस कारण करती है सांसारिक कर्मो को गुरु के और गुणों का के संसर्ग ना वो तो ये कुछ करता है पाएगी फिर तो परमात्मा का अनुभव करेगी चलिए और परमात्मा भी जो है स्वाभाविक रूप से सब करते हैं कर्म के अधीन है परमात्मा करते कर्तृत्व तो। जैसे गुणों के संसर्ग के कारण कर्मों के कारण जीव सांसारिक कर्मों करेगा कर तो भगवान करते कर्तृत्व भगवान के कोई कर्म नहीं है, है ना वो ऐसी करते हैं चलिए या आत्मानम अंतरोमयती या करते जो परमात्मा आत्मानम अंतरा कर आत्मा के अंदर रह करके यमयत करते नियमन करता अथवा संचालन करता है करता है अथवा संचालन करता है तो जीव का कर्तित्व तो किसके अधीन है परमात्मा के अधीन है और परमात्मा की अधीन पर कुछ शंकाए उठती है ना तो उन संख्याओं का यहाँ चार पांच पेजों में समाधान किया गया है कि यदि परमा स्वतंत्र कर्तित्व ना मान करके परमात्मा के अधीन कर्तित्व मान ले तो ये सब वो जो शंकाएं आएंगी उनका समा, समाधान दिया गया एक सौ चौवन पेज देखो ऐसे ही साधु है ना? या परमात्मा परमात्मा ही, ही, ये परमात्मा ही एनम साधु यम ए ए कर्म कार्य थी है यम करते जिसको भ्या जिसको इस लोक से ऊपर ले जाने की इच्छा करता है भगवान यम करते जिस जिसे इस लोक से ऊपर ले जाना चाहते हैं, इस लोक से और एनम करते उससे ये परमात्मा ही साधु कर्म कार्य मतलब शुभ कर्म करवाते हैं जिसे ऊपर ले जाना चाहते हैं उससे शुभ कर्म करवाते हैं नीचे देखना ले असाधु कर्म ही तम यम अधोनी नहीं सती यम मतलब जिसको अधोनी नहीं सती करते नीचे ले जाना चाहते हैं जिसे नीचे ले जाना चाहते है तो ऐस ये परमात्मा ये एनम करते उससे असाधु कर्म कार्य अशुभ कर्म करवाते हैं ऊपर ले जाना चाहते है नीचे ले जाना चाहते है किसके अनुसार उनके कर्मों के अनुसार ही सीधी बात है अब अपने देखिए तो ये कहाँ तक तो आ गया कि इसका मतलब इसका कर्तव्य कैसा है ईश्वर के नहीं। नहीं है स्वतंत्र नहीं।, नहीं है देखो थोड़ा लोग कहते हैं परमात्मा के अधीन ही कर्तित्व है तो फिर बिजनी से पालन की क्या हो सकता है ऐसा होता होने दो भगवान ऐसा करा रहे होने दो तो विचार करके देखिए जैसे एक पशु के गले में दस हाथ की रस्सी बांध दी जाए और उसको एक खूटी एक जूट से बांध दिया जाए एक खूटे से तो पशु यदि वहीं बैठ जाए और ये विचार करने लगे मेरे गले में रस्सी है हम कहीं जा नहीं सकते कुछ खाओ भी नहीं सकते तो दस हाथ की रस्सी या दस हाथ तक भी ना जाए तो किसका दोष है पशु का और 10 हाथ से अधिक जाने की कोशिश करेगा तो जा पाएगा फिर उसको उतना तो कर सकता है ना तो वही ध्यान देना भगवान ने शरीर इंद्री मन बुद्धि और ये सब अनुकूल साधन इतना दे दिया है और फिर भी यदि उपयोग ना करे तो किसका दोष है और जब क्या है कि घोर पर प्रयास करने पर भी सफलता न मिले तब सोचना की भगवान नहीं चाहते है प्रतिबंधक प्रारब्ध आ गया है भगवान क्यों नहीं चाहते कि अपना पाप हो गया है और प्रयास ना करें और फिर सोचे तो उसकी भी पूछताछ कर्म करता रहे आश्रित करके यह की है ये है मांगे करता है। चलिए अभी थोड़ा सा पूछा था तो इधर देख लीजिए ब्रह्म विवेचन में तो मैं आपने कुछ पूछा था पेज पाँच सौ दो पेड़ निकालिए आपको पांच सौ एक निकाल लीजिए पांच सौ एक पेड़ नीचे मिल गया नीचे श्रुति है द्वैत अद्वैत आदि सिद्धांतों की मूलभूत श्रुति है यथ ही द्वैतम यू भवती जब द्वैत जैसा होता है है ना यु है ना पर ये जो द्वैतवादी हैं, द्वैतवादी कौन है नैयायिक और माधो सांख नैयायिक और माधो ये कैसे होते हैं हाँ तो माधो मत है वो लोग यू को यु के अर्थ में मानते हैं यू को मतलब जो द्वैत ही होता है क्या होता है युक। तो युक। तब इतर तब इतरा मतलब इतर करता इतर वस्तु को देखता है इतरकर्ता इतर वस्तु को अच्छा तो वो इस भाग को लेकर के चलते हैं कौन माधो लोग ठीक है अब शांकर मत में देखेंगे यत्र तु संक्रमत में यु को तो मानेंगे किसमें जैसे अर्थ में और विशिष्टा में भी यु का जैसा अर्थ ही है जब द्वैत जैसा होता है संक्रमत में विशिष्टाद्वैत मत में दोनों में यु करते क्या है जैसा द्वैतवादी अर्थ में यु युकर् होता है तो संक्रमत में क्या है यत्र तु अश्यत्र कर्त जब अश करत इस ज्ञानी के लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया सब कुछ क्या हो गया सब कुछ आत्मा ही हो गया मतलब सब कुछ परमात्मा ही हो गया सब कुछ परमात्मा है ही परमात्मा हो गया मतलब सब कुछ मतलब सब परमात्मा है ऐसा अनुभव होने लगा ये मतलब है पहले वो नहीं हो रहा था सब कुछ परमात्मा पहले से है कि नहीं है नहीं। पहले अनुभव नहीं था अब अनुभव होने लगा कि जब सब कुछ इस ज्ञानी के लिए अस्त करता है इस ज्ञानी को सब कुछ आत्मा ही हो गया सब के न किसके द्वारा किसको देखता है तब किस कर्ण के द्वारा किसको हाँ किस कर्ण के द्वारा किस कर्म को देखता है यह मतलब हुआ किसके द्वारा किसको देखता है किसके द्वारा किसको सुनता है ऐसी बातें आएंगी है ना अब ये संक्षिप्त में बताए देते हैं उधर ज्यादा नहीं जाएंगे अब देखिए ये आगे देखेंगे तद, तद ये 505 पांस पेज पर नीचे नहीं। नहीं। तद ही ऋषि वाम देवा प्रतिपेद अहम मनुरभव सूर्य मिल गया कि परमात्मा का साक्षात मतलब इसको जानते हुए ऋषि ऋषि ने ऐसा जाना कि मैं मनु हुआ मैं सूर्य हुआ तो साक्षात्कार होने पर उन्होंने जाना कि नहीं जाना नहीं। नहीं। नहीं? नहीं। जाना है ना नहीं जाने जान सके बाद में ऐसा तो नहीं है चलिए अब ध्यान देना जैसे कि ये की ये देखिए ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति में अंतर देखो अज्ञानी व्यक्ति घटपट को सोचना समझता है ना क्या समझता है तो व्यक्ति को का अर्थ तो हमने बताया था ब्रह्म आत्मा नियंत्रण मतलब सबको ब्रह्म का शरीर समझता है या सबको ब्रह्म के अधीन समझता है सबको ब्रह्म के ब्रह्मत्मक का अर्थ क्या है ब्रह्म में आत्मा नियंता नियंत्रता की अनुसार से किया अंता प्रविष्टा जना नाम सर्वात्मा यह आत्मा नाम तो आत्मा का यहाँ पर नियंता तो दम में आत्मा नियंता नियंत्र ब्रह्मात्मा ब्रह्मत्मा का ब्रह्म नियंता है जिस पदार्थ का उसको क्या कहेंगे ब्रह्मात्मा तो ब्रह्म जिसका नियंत्रता है जिसे इस शरीर का नियंत्र एक आत्मा है तो परमात्मा क्या है जड़ चेतन पूरे संसार का नियंत्रता है तो सब कुछ कहते हैं ब्रह्मात्मक है शरीर है।, तो है या ब्रह्म के अधीन है हैं? तो ज्ञानी सबको ब्रह्मात्मक समझता है नहीं समझता है तो जो जो ज्ञानी देखता है ना तो उसको ज्ञानी को जब पुस्तक का ज्ञान होता है तो पुस्तक के अंतरात्मा ब्रह्म का भी ज्ञान उसको होता है पुस्तक के अंतरात्मा ये पुस्तका कहा जाए तो ज्ञानी उसको छोड़ देगा क्या इसी को लाएगा लेकिन पुस्तक के साथ साथ उसको किसका ज्ञान होगा पुस्तक के अंतरात्मा ब्रह्म का भी ज्ञान किसी जीव का ज्ञान होता है जीवात्मा का ज्ञान हुआ तो उसके अंतरात्मा ब्रह्म का भी ज्ञान होता है बस समझ में आती है तो उसके लिए सब कुछ ब्रह्मात्मक है तो उसके लिए जो ये पदार्थ कैसे हैं ब्रह्मात्मक तो ज्ञानी जो है स्वतंत्र वस्तु को देखता है कि ब्रह्मात्मक वस्तु को देखता है अच्छा और ब्रह्मात्मक वस्तु को जिन कर्णों के द्वारा देखता है वे कर्ण स्वतंत्र होते हैं तो ब्रह्मात्मक कर्ण के द्वारा ब्रह्मात्मक वस्तु को देखता है ब्रह्मात्मा के चक्षु के द्वारा ब्रह्मात्मक रूप को देखता है बताती समझ में यही तो है तभी कोपी दधी बेचने जाएगी तो बोलेगी कि कृष्ण ले लो कृष्ण ले लो तो उसका झूठा ज्ञान नहीं है और न ही वो पागल है पागलपन से बोल रही पागल नहीं है वो उसका यथार्थ ज्ञान है कि उसका कुछ कृष्ण ही है समझे वो पागल नहीं है न कोई भूल है उसकी उसका ठीक बोध है उसको तो क्योंकि वो दबी में भी तो कृष्ण विद्यमान है सीधी बात है तो यही है कि वो ज्ञानी जो है ना उसकी ज्ञानी के लिए सभी शब्द परमात्मा पर्यंत अर्थ का बोध कराते हैं घट शब्द घट का बोध कराते हुए किसका बोध करा देगा परमात्मा का और जो जितने ज्ञान होते हैं ना तो अपने अर्थ का बोध करा के अपने अंतरात्मा तक का बोध करा देते हैं तो ब्रह्मात्मक करण के द्वारा ब्रह्मात्मक वस्तु को जानता है कौन ज्ञानी तो स्वतंत्र करण के द्वारा स्वतंत्र वस्तु को जान सकता है तो वही बताया गया कि जब सब कुछ आप ही हो गया तब किस स्वतंत्र करण के द्वारा किस स्वतंत्र वस्तु को जानेगा उसका कोई स्वतंत्र करण हुआ है कोई स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रकरण के द्वारा स्वतंत्र वस्तु को नहीं जान सकता यही मतलब हुआ ठीक है वो ब्रह्मात्मक करण के द्वारा ब्रह्मात्मक वस्तु को जानता है तो ब्रह्म को हमेशा जान रहा है कि नहीं जान रहा है कोई ऐसी स्थिति है कि ना जानता हो ये जो आपने पूछा ना वो ये है विस्तार से जानने के लिए चार पांच पेज पढ़ो मैंने बता दी आप पार्ट में आइए किसमें सब में परमात्मा है ने बुराई जो दिखाई है ना बुराई तो कर्म के अंत से देखना कि पापी को देख करके दुख हो जाएगा आपको लेकिन जो ज्ञानी महापुरुष हैं उनको दे उनको कुछ नहीं होगा न सुख होगा ना दुख होगा हो वो तो उसमें भी आत्मा उसमें भी है कि नहीं है उसमें भी क्या है नहीं है अब ये है कि किसी पर करुणा करके द्रवित हो जाएं और वो अभिनय मात्र से वो दुख व्यक्त करके बोले तुम्हारा आचरण अच्छा नहीं है ऐसा कह सकते हैं ऐसा सुनी सही सुपाके क्या पंडिता सुनी और सुपाक सब जगह है कि नहीं है नहीं। है ना तो बोले पदार्थ में भी क्या है भगवान है सब कुछ कहता है परमात्मा कह सब कुछ ब्रहत्मा है। अब ये जो विषमता दिखाई दे रही है ना ये अच्छा ये बुरा ये उनके अपने कर्म अपने के कर्म उपाधि के कारण है विषमता किसके कारण है अपने आचरण के कारण कर्म उपाधि के कारण है बताइए है ना तो वो तो ऐसा नहीं कि बुरी वस्तु उसको नरक में भी परमात्मा दिखाई देंगे यमराज में भी परमात्मा दिखाई देंगे हिंसक में भी हत्यारे में भी वो किसको देखेगा परमात्मा देखेगा हत्यारे का भी अंतरात्मा परमात्मा ही है उसके जब मुक्तावस्था होती है ना उसमें ग्राय और त्याज विभाग नहीं होता है ग्राय और त्याज विभाग पहले होता है मुक्त के लिए कि ये ग्राय है मतलब सत्संग करना चाहिए और ये त्याज्य है वो नहीं करना चाहिए ये करना चाहिए लेकिन जो मुक्ति की स्थिति है वहाँ ग्राय त्याज्य कोई विभाग नहीं है तब परमात्मा ही उसके लिए है ना ये नहीं बता तो भगवान है उगा तो कैसा है चले अपने पुस्तक में आ जाइए विस्तार से पढ़ लेना चार पांच पेज है ना वहाँ बहुत विस्तार से बताया है नहीं नहीं यहाँ पर स्वतंत्र के द्वारा नहीं जान सकता है। जानता तो है ना वो नहीं।, नहीं जानता हो ऐसी बात नहीं है यानी जब शाम को योग का खंडन कर सकते है इतना तो और कुछ नहीं जान सकते है क्या खंडन करना कोई अच्छी बात नहीं होती है तो वो कर सकते है हो सही सकते है क्या क्या कुछ नहीं करते हैं और फिर सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं इसे तो लिखा है एक यहाँ एक पुस्तक गुजराती में पड़ी हमारे यहाँ वो सचिदानंद सरस्वती हैं दंताली गुजरात में रहने वाले हैं वेदांत समीक्षा पुस्तक का नाम है उनके प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाएगा बहुत बहुत उन्होंने जो है आक्षेप शंकर वेदांत पर वो खुद वेदांत का विद्वान है वो गुजरात में रहते हैं दंतानी में गुजराती में फिर पुस्तक हमारे पास पड़ी है वो बोले कि हम पढ़ने गए तो गुरुजी बोले कि ज्ञानी कुछ नहीं करता हम कुछ नहीं करते हैं फिर बोलने लगे दस बारह आश्रम हम चला रहे हैं तो तुम क्या अभी झूठ होगी कभी बोलो जो कुछ नहीं करते कभी तो भी ऐसे दस बारह आश्रम चलाते क्या है तुम्हारे चक्कर वे तो यह तुम्हें तो व्यवहार ऐसी ही बात लेकिन शास्त्र में बहुत बहुत ऐसा जैसे हम बोलते हैं ना उसको बापू यहाँ रहते थे तो बापू से हमने पढ़ा पूरी सुनी बापू गुजराती थे शायद आपने नहीं देखा बापू इन्होंने देखा वो क्या थे पढ़ते चले जाते थे फुलस्टा पूर्ण विराम भी, भी बोलते थे पूर्ण विराम कास्मा कामा को कामा को कास्मा कहते थे वो सब पढ़ जाते सुनाता था तो समझ में आ गया तो वो तो बहुत गंभीर चिंता थे ऐसा ऐसा बहुत बातें उन्होंने उठाई हैं है तो कुछ नहीं है फिर सब है इसका क्या मतलब हुआ कई उपाधि से तुम्हारी उपाधि अभी तक गई नहीं तो कब जाएगी अज्ञान से तो अज्ञान तुम्हारा गए नहीं तो गे गे अभी तक कब जाएगा फालतू तो है इस चालाकी है समझिए चालाकी की भाषा है और कुछ सकते नहीं, नहीं। देखिए व्यवहार और परमार्थ बना रहना अच्छा है क्या? सबको ब्रह्म समझ लो समझ लो समस्या हल हो जाए पर यह व्यवहार और परमार्थ गुक जाते ही नहीं तक। बात करेंगे अद्वैत की और अपने सिद्धांत के प्रचार के बहाने गुरु से, से परंपरा चलाने के बहाने और इन सब के बहने से हमेशा क्या है परंपरा भेद का संरक्षण हो चाहे संप्रदाय का संरक्षण हो चाहे शास्त्र का संरक्षण हो हमेशा ही पोषण करते रहते हैं देखिए अब यहाँ सिफा इतना हुआ था ना उस दिन ज्ञान अपनी है ना शास्त्रीय सु ज्ञानमित निर्देशा अर्थ होता इति चेत आत्मा को ज्ञान का आश्रय माना ना तो ज्ञान तरह की ज्ञान का आश्रय होने पर भी आत्मज्ञान का आश्रय है ना किस ज्ञान का आश्रय है बोलो धर्म ज्ञान का आश्रय है और जो आत्मज्ञान स्वरूप है तो जिस ज्ञान का आश्रय है वही ज्ञान उसका स्वरूप है क्या अलग अलग है न जो आत्मा का स्वरूप भूत ज्ञान है वो तो आश्रय ही कह सकते आश्रय तो नहीं कह सकते स्वरूप ज्ञान को धर्मभूत नहीं कह सकते नहीं। कह सकते हैं तो अलग अलग ज्ञान हो गए ना पता समझ में। नहीं। नहीं। नहीं। तो ज्ञान का आश्रय होने पर भी पताम इस आत्मा का ज्ञानम इस प्रकार निर्देश क्यों किया जाता है आत्मा को ज्ञान कहते हैं कि नहीं कहते तो देखो जैसे की योग विज्ञा ने तिष्ठम योग विज्ञाने यहाँ विज्ञानी का क्या है विज्ञान स्वरूप विज्ञानी का क्या है जो की अर्थ है कि जो विज्ञान में आत्मा रहते हुए और उसकी हमने आपको एक प्रश्नों थी एक करता क्या था उस अंतिम ने क्या था विज्ञान आत्मा पुरुषा क्या है विज्ञान आत्मा पुरुषा का अर्थ है कि विज्ञान रूप आत्मा है पुरुषता का से आत्मा आत्मा कैसा है ज्ञान रूप है मतलब ज्ञान रूप है आत्मा कैसी है ज्ञान रूप आत्मा है तो जब वो ज्ञान का आश्रय है तो उसको ज्ञान रूप क्यों कहा गया है मतलब ज्ञा आया नहीं आया शब्द उसमें आया हुआ ज्ञाता शब्द सामान्य रूप से ज्ञाता कहता है और स्पर्शा मतलब स्पर्श ज्ञान का आश्रय विशेष रूप से ज्ञाता कह रहा है श्रोता श्रवण शब्द ज्ञान का आश्रय विशेष रूप से ज्ञाता हो रहा है वो है ना मन तो ये के तो ध्यान देना वहाँ पर ज्ञाता का के द्वारा कहा जा रहा है और तो कहते है यदि है तो फिर के है कि जैसे बोल रहा ज्ञान का आश्रय है तो उसको ज्ञान क्यों कहा जाता है संकल्ले मतलब लगाइए ज्ञान आश्रित आत्मा का ज्ञान आश्रित तो होने पर भी आत्मा का ज्ञान आश्रित मतलब ज्ञात तो आत्मा का ज्ञात होने पर भी शास्त्रो में अवस्कार आत्मा का ज्ञानम इस प्रकार निर्देश क्यों किया जाता है शास्त्रों में आत्मा का ज्ञानम इस प्रकार निर्देश ज्ञानम का ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप है ऐसा निर्देश क्यों किया जाता है निर्देश करते कथन आत्मा ज्ञान स्वरूप है ऐसा कथन क्यों किया जाता है पंक्ति लगेगी आत्मा ज्ञान स्वरूप है ऐसा कथन क्यों किया जाता है लगेगी पंक्ति अब सुनो इसका कारण बताते हैं की आत्मा स्वयं प्रकाश है ना तो आत्मा धर्मभूर्त ज्ञान के बिना दूसरे ज्ञान के बिना स्वयं प्रकाशित होता है कि नहीं होता है Danikais तो आत्मा दूसरे ज्ञान के बिना स्वयं प्रकाशित होता है इसलिए उसको क्या कहते हैं क्या एक उत्तर जी, हो गया दो उत्तर यही पहला उत्तर यही है क्या आत्मा किसके बिना आत्मा किसके बिना दूसरे दूसरे ज्ञान के बिना आत्मा दूसरे ज्ञान के बिना स्वयं प्रकाशित होता है इसलिए उसको क्या कहते हैं ज्ञान प्रश्न के अनुसार उत्तर प्रश्न क्या था यदि आत्मा ज्ञान का है तो उसे ज्ञान क्यों कहते हैं ज्ञान स्वरूप क्यों कहते हैं इसका क्या उत्तर हुआ कि दूसरे ज्ञान की अपेक्षा न करके स्वयं प्रकाशित होता है इसलिए क्या कहते हैं ज्ञान स्वयं प्रकाशित होता मतलब स्वयं ज्ञात होता है दूसरे ज्ञान की अपेक्षा न करके स्वयं ज्ञात होता है इसलिए उसको कहते हैं ज्ञान बात समझ में तो इसका तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्वयं प्रकाश होने से ज्ञान कहते हैं क्या दूसरे ज्ञान की अपेक्षा न करके प्रकाशित होता है इसलिए ज्ञान कहते हैं स्वयं प्रकाश होने ज्ञान कहते हैं हो गया उत्तर एक उत्तर हो गया चलिए अब ध्यान देंगे ज्ञान या तृत्ति गया ना यदि ऐसा कहना चाहे चेत का चाहे तो उत्तर देखना ज्ञान निर्वेक्षण अपनी स्वयं औभा सके ज्ञान निर्वेक्षण की ज्ञान के अपेक्षा के बिना भी आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है ज्ञान की अपेक्षा के बिना भी आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है इति इति इति तथा तथा निर्देशा, मिनट, इसलिए वैसा निर्देश किया जाता है किस प्रकार निर्देश किया जाता है अर्थ की आत्मा ज्ञान है इस प्रकार निर्देश किया जाता है आत्मा का तो किस प्रकार निर्देश किया जाता है वो ज्ञान है ज्ञान निरपेक्षण अभी स्वयं हो भाषे ज्ञानम है ना इति ज्ञानम तथा निर्देशा कि ज्ञान की अपेक्षा के बिना भी, भी प्रकाशित होता है इसलिए इसलिए ज्ञान है इस प्रकार उसका इसलिए ज्ञान है ऐसा निर्देश किया जाता है ऐसा निर्देश है एक उत्तर हो गया दूसरा उत्तर देखना क्या ज्ञान अनुसार भूत गुणतया निरूपक धर्मो भगवत तथा निर्देशा दूसरा उत्तर है ज्ञान सार गुणतया अच्छा आत्मा ज्ञानक स्वरूप है और किसका आश्रय है ज्ञान का जिस ज्ञान का आश्रय है उस ज्ञान को गुण भी कहते हैं ना उस ज्ञान को क्या कहते हैं लेकिन को नहीं कहेंगे। को? नहीं। आत्मा के जो रहता है सा रहता? भुद भुद ज्यान। ज्यान। उसको क्या कह सकते हैं गुणाधुआ आलोक व एक ब्रह्म सूच लिखाया था उसने वह अपो सब्द्रम सूच न तो अब देखना की आत्मा के आश्रित क्या रहता है बोलो ज्ञान रहता है वो ज्ञान क्या है उसका Somewhere. गुण है और गुण कैसा है वो प्रधान गुण है कैसा है लगाइए ये देखना कि ये यहाँ पर ज्ञान सारभूत गुण तया ज्ञान को सारभ गुण होने के कारण प्रधान ज्ञान को प्रधान गुण होने के कारण आत्मा का प्रधान गुण क्या हुआ um. ज्ञान ज्ञान को प्रधान गुण होने के कारण आत्मा का प्रधान गुण क्या है ज्ञान तो आत्मा को प्रधान गुण होने के कारण हुआ उसका निरूपक धर्म होता है ध्यान किसी वस्तु का निरूपण उसमें विद्यमान असाधारण धर्म से के द्वारा होता है किसी किसी वस्तु वस्तु का निरूपण उसमें विद्यमान ध्यान में क्या विद्यमान होता है धर्म क्या विद्यमान होता है धर्म या जब उन्हें तो किसी वस्तु का निरूपण उसमें विद्यमान असाधारण धर्म के द्वारा होता है क्या समझे निरूपण उसमें विद्यमान साधारण धर्म के द्वारा होता है तो जो वस्तु में विद्यमान असाधारण धर्म को कहते हैं उसके स्वरूप का निरूपण करने वाला धर्म उसके स्वरूप का निरूपण करने वाला धर्म वस्तु के स्वरूप का निरूपण करने वाला धर्म कौन होता है असाधारण धर्म बातें समझ में अच्छा तो यहाँ पर ज्ञान क्या है कि आत्मा का प्रधान गुण है और उसके स्वरूप का निरूपण करने वाला धर्म है किसके स्वरूप का आत्मा के स्वरूप का निरूपण करने वाला धर्म है अच्छा तो आपको मैं इसमें दिखा दूंगा तो आपको सुविधा हो जाएगी ऐसे तो लिखाना पड़ेगा तो बिना लिखा हो जाएगा तो ये स्वरूप निरूपक धर्म समझे कि जिस धर्म के द्वारा वस्तु के स्वरूप का निरूपण किया जाता है उस धर्म को क्या कहते हैं स्वरूप निरूपक धर्म तो आत्मा का स्वरूप निरूपक धर्म तो हुआ ज्ञान हो गया आत्मा के स्वरूप निरूपक धर्म कौन हो गया ज्ञान हो गया अच्छा तो ज्ञान के द्वारा किसके स्वरूप का निरूपण किया जाएगा आत्मा के स्वरूप का निरूपण किया जाएगा 117 पेज सत्रह को एक सौ पेज में ऊपर से इसको नोट कर लेना अलग से कॉपी में है ना किस पेज पर किया है 117 सौ पेज में ऊपर चलेंगे आत्मा स्वयं प्रकाश होने से ज्ञान रूप कही जाती है एक सौ सत्रह आत्मा स्वयं प्रकाश होने ऐसी ज्ञान रूप कही जाती है आत्मा ज्ञान रूप क्यों कही जाती है ये पहला उत्तर, उत्तर uh. on, Ĵर, yeah. था ना मतलब दूसरे के प्रकाश के के दूसरे प्रकाश की अपेक्षा न करके प्रकाशित होती है मतलब स्वयं प्रकाश होती है स्वयं प्रकाश होने से ज्ञान रूप कही जाती है अब ज्ञान आत्मा के स्वरूप का निरूपण करने वाला धर्म है ये ज्ञान स्वरूप भूत ज्ञान धर्म है या धर्म उद्ञान हाँ ज्ञान आत्मा के स्वरूप का निरूपण करने वाला धर्म है किसके स्वरूप का निरूपण करने वाला आप बताते हैं किसी वस्तु का निरूपण उसमें विद्यमान धर्म के द्वारा होता है किसी वस्तु का निरूपण उसमें विद्यमान और कैसा धर्म प्रधान धर्म कैसा धर्म है और प्रधान चाहिए धर्म को और स्थायी धर्म कैसा धर्म है जैसे देखना किसी के घर पर कौवा बैठा है पाप तो कोई पूछे घर कौन है आप बोले काक वाला का द्वारा निरूपण हो जाएगा नहीं, नहीं होगा निरूपण कर प्रतिपादन उसमें विद्यमान धर्म के द्वारा होता है कैसा तो धर्म होना चाहिए प्रधान और स्थिर रहने वाला धर्म होना चाहिए बात है इस समझ में वहां लिखा है प्रधान स्थिर धर्म को स्वरूप का निरूपक धर्म कहते हैं धर्म के दो विशेषण प्रधान और स्थिर धर्म को स्वरूप का अनुरूपण धर्म कहते हैं तो ज्ञान आत्मा का कैसा धर्म है बोलो और स्थिर धर्म है तो इससे क्या होगा आत्मा के किसका आत्मा के स्वरूप का अनुरूपण आत्मा के स्वरूप का, का प्रतिपादन होगा क्योंकि उस धर्म से वस्तु के स्वरूप का अनुरूपण होता है या फिर धर्म से धर्म बोला ज्ञान धर्म से किस वस्तु के आत्मा के स्वरूप का अनुपण होता है जैसे गो का स्वरूप निरूप धर्म गोप्त है गो का गो के निरूपण करना हो तो किसके द्वारा करेंगे है ना? वेदांत मीमांसा मत में, में। नयायिक मत में क्या है जाति आकृति क्या व्यक्ति आकृति जाति पदार्थ व्यक्ति आकृति और जाति यीनों पद के अर्थ है ऐसे गो कहने से गो व्यक्ति का बोध हुआ तो गो पद अर्थ क्या हो गया वो व्यक्ति और गो पद से क्या हुआ गो तो जाति का बोध हुआ तो जाति भी क्या हुआ पद का अर्थ पद अर्थ क्या हुआ वो व्यक्ति तो जाति और उसकी आकृति आकृति मतलब जो व्यक्त है ना उसके तो शासनादि मत तो क्या है उसकी आकृति है शासनादि मत तो क्या है शासनादि तो आकृति है शासनादी मत तो शासनादी तो वहाँ दिखाई दे रहा है ना हाँ तो जाति को नैयायिक अध भी कहते हैं और यहाँ मीमांसा और वेदांत में आकृति से अतृत्व या जाति नहीं है आकृति से अतृत्त जाति तो शासनाधि मत भी उसका गुत्व शासनाधि मत भी क्या उसका? भी है उसका सीधी बात है ये मीमांसा और न्याय की एक ही बात है कि शासनाधि मत भी गुतव है उससे अलग नहीं है नैयायिक मत में अलग है गुत्व अच्छा तो जब गोतु गो का रूपण करेंगे तो मतलब साधि के द्वारा करेंगे मत्तु है, वो क्या है उसका प्रधान धर्म है स्थायी धर्म है रहता ना हमेशा गो तु. उसी तो पहचान होगी है गो भैया मरीज है चलिए कलती तो देखना कहा गया जैसे गो का स्वरूप धर्म गोत्व है इसी धर्म से गो स्वरूप का किया जाता है, है? गोत् वाला गो है या सातना गोत्र वाला गो है या सातना गो है बोलेंगे ना तो गो, गो ना नुदु नुदु नुदु के स्वरूप का अनुपण किसके द्वारा होगा किस धर्म के द्वारा गोत्र धर्म के द्वारा गोत्र धर्म कैसा है उसके अवरूप का गौत्र धर्म इस प्रधान धर्म में स्थिर धर्म में इसके द्वारा क्या होता है जैसे गो का स्वरूप धर्म गोत्व है इसी धर्म से गो स्वरूप का निरूपण किया जाता है में। वैसे आत्मा का स्वरूप निरूपण धर्म क्या है ज्ञान। ज्ञान ये ज्यान गुण है ना क्यों स्वरूप निरूपण धर्म है क्योंकि इसी से आत्मा स्वरूप का निरूपण किया जाता है बात है इस मज में तो आत्मा का स्वरूप अनुरूपक धर्म क्या हुआ ज्ञान अच्छा अब सुनो स्वरूप अनुरूपक धर्म के द्वारा किसका अनुरूपण किया जाएगा स्वरूप का स्वरूप के निरूपण करने वाले धर्म के द्वारा स्वरूप का निरूपण किया जाएगा that, इसको दूसरे शब्दों में समझो गो का स्वरूप निरूपण धर्म क्या है गोत्र और गोत्र का बोधक कौन सा शब्द है गो शब्द भी गोत्र का बोधक है कि नहीं है गो कहने से गो <and> <Either arm spoilers,​> का गोत्र विशिष्ट गो बो का बोध होगा गो कहने से तो गोत्र का बोधक कौन सा शब्द है बात तो नहीं आती है हालांकि गोत्र का बोधक गोत्र शब्द भी है गो, गो शब्द है नहीं है गोसे सा। सा सा गो गो तो गो से तो दोनों का बोध होगा तो जैसे कि गो के स्वरूप का अनुपर धर्म है गोत्र धर्म का बोध है बोधक गो शब्द गोत्र धर्म का बोधक गो शब्द गोत्र का बोध कराते हुए गोतु के आश्रय गो का बोध करा देता है गोतु का बोधक कौन शब्द और गो शब्द गोतु का बोध कराते हुए किसका बोध करा देगा गो का बोध करा देगा बात है इसमें तो धर्म का वाचक शब्द धर्मी का बोधक हुआ कि नहीं हुआ तो धर्म के वाचक शब्द से क्या कहा जाएगा यहाँ आत्मस्वरूप का अनुरूप तो तो धर्म कौन है ज्ञान और ज्ञान का बोधक शब्द क्या है ज्ञान ज्ञान शब्द से ज्ञान का बोध होगा तो आत्मा के स्वरूप का अनुरूपक धर्म कौन है ज्ञान और विश्व स्वरूप अनुरूपक धर्म है ज्ञान अब इस ज्ञान धर्म का बोधक शब्द कौन है तो ज्ञान धर्म का बोधक जो ज्ञान शब्द है ये ज्ञान शब्द ज्ञान धर्म का बोध कराते हुए उस ज्ञान के आश्रय आत्मा तक तो का बोध कराएगा बताइए ज्ञान मतलब आत्मा का स्वरूप धर्म है क्या ज्ञान और उस ज्ञान का बोधक शब्द क्या है ज्ञान वो ज्ञान धर्म का बोध कराते हुए ज्ञान धर्म के आश्रय ज्ञाता आत्मा का बोध कराता है इसलिए ज्ञान के आश्रय को भी क्या कह देंगे ज्ञान के आश्रय को क्या कह देंगे इसलिए भी उसको ज्ञान कहा जाता है चलो यही देखो पूर्व मीमांसा के आकृति अधिकरण न्याय के अनुसार मिला स्वरूप का अनुरूपण करने वाले धर्म बोधक शब्द धर्मी पर्यंत अर्थ के बोध होते हैं धर्मी पर्यंत अर्थ के बोध होते हैं मतलब धर्म तक अर्थ का धर्मी का बोध धर्म का बोध कराएंगे और पूर्वी मानता के आकृति अधिकरण न्याय के स्वरूप का अनुरूपण करने वाले धर्म बोधक शब्द धर्मी पर्यंत अर्थ के बोधक होते हैं अर्थात ये शब्द केवल धर्म का बोध नहीं कराते है अपितु धर्म का बोध कराते हुए उसके आश्रय धर्मी गो का निया। निया। धर्मी का का भी बोड़... धर्मी का भी बोध कराते हैं इतना लगा गोट गए गो स्वरूप का अनुरूप धर्म गो तो है और इस धर्म का बोधक शब्द कौन है गो शब्द जैसे गो शब्द गो तो धर्म का गोद कराते हुए उसके आश्रय धर्मी कौन है ने? गो का गोद कराता है समझी देखो वैसे ज्ञान शब्द किस धर्म का बोध करायेगा ज्ञान धर्म का गोद कराते हुए उसके आश्रय किसके आश्रय ज्ञान के आश्रय ज्ञाता आत्मा का गोद कराता है तो आत्म स्वरूप का अनुरूप धर्म बोधक ज्ञान शब्द तो ज्ञात आत्मा का बोधक हो गया ना इस कारण यो विज्ञान तिष्ठन इत्यादि श्रुतियों में आत्मा को क्या कहा जाता है ज्ञान अभी ये पेज बंद नहीं करना ये पुस्तक कर देखो ये। देखना एक तो उत्तर था कि ज्ञान की अपेक्षा के बिना भी स्वयं प्रकाशित होता है इति तथा निर्देशा, इसलिए आत्मा का उस प्रकार निर्देश दिया जाता है तथा हमने उस प्रकार की आत्मा ज्ञान है इस प्रकार निर्देश दूसरा उत्तर क्या है तो दूसरा उत्तर क्या है सा, ज्ञानानुसार भूतभूत यार ज्ञान आत्मा का प्रधान गुण होने के कारण ज्ञान आत्मा का प्रधान के स्वरूप का निरूप धर्म होता है ज्ञान किसका प्रधान गुण है ज्ञान आत्मा का प्रधान गुण होने के कारण आत्मा के स्वरूप का निरूपक होता है निर्देशा इसलिए आत्मा ज्ञान है ऐसा निर्देश क्यों जो ज्ञान प्रधान गुण होने के कारण आत्मा के स्वरूप का निरूपण करने, तो करने वाला धर्म है तो आत्मा के स्वरूप का निरूपण करने वाला धर्म कौन है ज्ञान और जो स्वरूप का निरूपण करने वाला धर्म है उस धर्म का बोध कराएगा धर्मभूत ज्ञान का बोध कराते हुए उसके ज्ञान आत्मा का बोध करायेगा तो ज्ञान शब्द से धर्मभूत ज्ञान का बोध होगा और उसके आश्रय कि जो स्वरूप धर्म होता है धर्म है ज्ञान तो ज्ञान का बोध ज्ञान ज्ञान शब्द गुण का बोध कराते हुए उसके आत्मा का भी, तो ज्ञान किसको कहा जाएगा ज्ञा आत्मा को कहा जाएगा कहा जाएगा। तो इस कारण लगाइए पंक्ति दो पहला इसे लगाना क्या कि यहाँ पर ज्ञान की अपेक्षा अच्छा के बिना भी स्वयं प्रकाशित होता है इसी तथा निर्देशा इति इसलिए शास्त्रों में आत्मा ज्ञान है ऐसा निर्देश किया जाता है तया। और प्रधान होने के कारण आत्मा के स्वरूप का अनुरूप तथा निर्देशा और इसलिए शास्त्रों में आत्मा ज्ञान है ऐसा निर्देश किया जाता है चा कानु यहाँ पर करेंगे क्या चाह ज्ञान अनुसार भूत गुण कया दो हो गया ना उत्तर इसके हाँ दो उत्तर हो गए ना तो मतलब ज्ञान शब्द ज्ञाता का भी बोधक है ज्ञान ज्ञाता का ही बोधक है तो ज्ञान ज्ञान देना ज्ञान का बोधक होता है और ज्ञाता का भी बोधक होता है अब देखो इसमें आई है पुस्तक में कहा निरूपक धर्मो तो धर्मो धर्मो धर्मो हाँ धर्मो है ना पुस्तक में देखो जो पुस्तक है ना अपने इसी अर्थ का सूत्रकार ने मिला यो के नीचे इत, देखो इसी ऊपर इस कारण इत्यादि में आत्मा को ज्ञान कहा है है ना इस अर्थ का सूत्रकार ने तदगुण सारे तद प्राग्यवत इस सूत्र से प्रतिपादन किया है तदगुण सारत्वाद मतलब आत्मा का प्रधान गुण होने के कारण ज्ञान आत्मा का प्रधान गुण होने के कारण देशा मतलब आत्मा को ज्ञान कहा है आत्मा को क्या कहा है ना नाग्यवत को कल बता देंगे है ना ब्रह्मसूत्र में ऐसा बोल रहा बोला है।, है ना ब्रह्मसूत्र यही बात कह रहा है और प्राग्यवत जो ब्रह्मसूत्र है ना इसको कल समझा देंगे ये सूत्र है आगे भी एक सूत्र इसी बात को बता रहा है ना? कि पूरा जो है सूत्र से दिख गए जो बात कही जाती है ओम पूर्ण मुझे मेरा छोड़ा मनुष्य बसेंगे बात समझ में आए तो समय का पता नहीं चलता है और नहीं